आज एक सितंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग विज्ञान भैरव तंत्र का अध्ययन करने के क्रम में पिछले हफ्ते तक करीब 70 धारणाओं पर चर्चा कर चुके हैं आगे की धारणा लेने के पहले कुछ सामान्य चर्चा हम कर एक तो ये कि जब हम किसी साधना के राह पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने व्यवहार को अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं इन सब को उस शास्त्र के अनुकूल परिवर्तित करना जरूरी है जैसे हम चाहते हैं कि हमें बोध हो हमें अपने अनुकूल धारणा समझ में आ जाए उसके बाद हम उसके अनुकूल साधना कर सकें और ये सफलता से संभव हो तो इसके लिए अपने विचारों में मूलभूत परिवर्तन चिंतन में व्यवहार में वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा व्यक्तित्व ही वो आधारशिला है जिस पर अध्यात्म अवतरित हो सकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हृदय में प्रेम हो, और प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि हारा कैसे जाता है प्रेम में हारना सीखा जाता है, जीतना नहीं सीखा जाता क्योंकि ये जो शब्द जीत हार है ये परिधि से संबंधित है संसार से संबंधित हम केंद्र से जितने दूर जाते हैं जीत हार उतनी ही महत्वपूर्ण होती चली जाती है। जैसे एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास खोने को भी कुछ नहीं उसके पास हारेगा भी तो क्या हारेगा जितना धन यौवन सौंदर्य प्रतिष्ठा शक्ति सामाजिक शक्ति राजनीतिक शक्ति ये हम जितने प्राप्त करते चले जाते हैं इनको जीतते चले जाते हैं उतनी ही उनको खोने की भी संभावना बढ़ती चल गई क्योंकि खोना तभी संभव है जब उसको पा लिया लेकिन है लेकिन आज हम जहाँ ये समझते हैं कि हम ये जो कुछ भी पाते हैं ये मात्र हमारी वासना को और प्रबल करते है। जैसे राजनीतिक शक्ति है आर्थिक शक्ति प्राप्त करना है या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना है तो ये सब चीज़ें हमको केंद्र से दूर ले जाते है। प्रेम केंद्र की ओर ले जाता है लेकिन प्रेम में जब हम केंद्र की ओर जाते हैं तो इन सब चीज़ों को हारते चले जाते ये छूटता चल जाता जिन चीज़ों की हम अब तक महत्व तो देते आए थे वो पीछे चले जाते और सामने आता है परमेश्वर का प्रेम इसलिए शुद्ध रूप से प्रेम वो है जो हार सके जो सांसारिक उपलब्धियाँ हैं उनको छोड़ने की क्षमता रखते हैं वो इसलिए कहते हैं कि प्रेम में हारने वाला जीत जाता है और जीतने वाला जीतकर भी हार जाता है क्योंकि वो जीतता क्या है संसार और हारता क्या है परमेश्वर लेकिन अगर वो हारता है तो वो जीतता है परमेश्वर है संसार इसलिए हमारे को ये मूलभूत चिंतन हमारे हृदय में हो तभी हम प्राथमिकता हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य को दे सकते हैं और तभी यह संभव है कि हम अपने व्यवहार को अपने चिंतन को बदल सकें जितनी विधियाँ दी गई हैं ये परमेश्वर के हृदय में अवतरण के लिए शक्तिपात की तरह क्षणभर में इनसे हृदय में शिव बोध का एहसास हो सकता है हृदय बोध का एहसास हो सकता है और ये आत्मबोध ही है जो आपके इस जीवन को सार्थक कर सकते अब बड़ी बात यह है कि हम जो जैसे अभी साढ़े आठ से नौ के पीरियड में कुछ पढ़ते आए हैं कि जितने भी कर्म करते हैं हम इसके लिए क्रियाकर्म करते हैं पूजा पाठ योग साधना तपस्या व्रत उपवास ये सब छोड़ने के काबिल है क्योंकि इनमें मात्र द्वैत का पोषण हो हम जब पूजा करते हैं तो एक पूज्य होता है एक पूजक होता है लेकिन परमेश्वर की खोज में सबसे बड़ी कठिनाई ये है अगर हम किसी भी चीज़ को खोजने जाते हैं तो उसे हमारी इंद्रियां खोज लेती हम अगर कोई कीमती हीरा खोजने जाते हैं तो हमें दिख जाता है, हैं ये अगर हम कोई कीमती चीज़ खरीद के लाते हैं तो वो हमको हमारे हाथ में मिल जाता है लेकिन हम आध्यात्म में जो खोजते हैं वो कहते हैं कि हस्त अमलकुवत नहीं मिलता, है ना हाथ में आए हुए आंवले की तरह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता क्योंकि ये जो खोज रहा है उसी की खोज है तो बाहर तो मिलेगी नहीं और यही कारण है कि जितनी भी बाहरी प्रक्रियाएं हैं परमेश्वर को खोजने के लिए वो असफल होती हैं जो प्रक्रियाएं हैं आरंभिक रूप से या जो अनुशंसित हैं वो मात्र हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए परमेश्वर को पाने का कोई अंतिम उपाय नहीं इसलिए हम व्रत भी करते हैं उपवास भी करते हैं सब करते हैं लेकिन इससे हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ करने का प्रयास करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपने आप में सब कुछ क्योंकि इसके बाद हम परमेश्वर के स्वरूप को जाने जो जानने वाला है वही परमेश्वर और जो जानता है इस बात को वो स्वरूप हो जाता है जैसे ही जानता है वो स्वरूप हो जाता है जानता है इस बात को इसलिए इसमें कुछ ऐसी धारणाएं हैं आज की इसमें जो मात्र आपकी जानकारी जो आप उस सत्य को जानो लेकिन जानकारी के कई स्तर हैं एक जानकारी वो है जो आप हमको सड़क पर बोलने चिल्लाने के लिए सक्षम कर देती, हैं कि हम बोल सकते बता सकते कि परमेश्वर के एक जानकारी वो है जिसका हमको अंतर बोध हो जाता है तो हम उस जानकारी की बात कर रहे हैं जिस जानकारी को आप प्रेम कर सकते जिस जानकारी को प्रेम करने से संसार का कुछ भी नहीं मिलना है कुछ भी नहीं मिलना है कि इसके इसके द्वारा हमको कोई पेंशन मिल जाएगी इसके द्वारा कोई घर जमीन जायदाद मिल जाएगा लेकिन इसके द्वारा जो मिलेगा वो वो है जो इस संसार में हम पूरे संसार में भटकते हुए नहीं जा सकते इसलिए उस जानकारी से प्रेम जरूरी है और जब प्रेम होगा तो अंतर बोध तय प्रेम हारना जानता इसलिए कहते हैं कि हमको करना कुछ नहीं है मात्र हम जो यहाँ जानते हैं उससे प्रबल प्रेम होना उसमें आस्था होना उसमें विश्वास होना और वो हृदय में उतर जाना ये आवश्यक है जैसे आप आज की अपन कुछ धारणाओं पर चर्चा करते हैं चित्त अद्य कृति मामले चित्ता कृतिर्ना यानी मेरे भीतर कोई चित्ता नाम की चीज नहीं मेरा मन नाम की कोई चीज नहीं है कोई मेरा अहंकार नाम की चीज नहीं है बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब मेरे बाहर हैं मेरे भीतर नहीं है यानी मैं जब अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप से जानूंगा तो मन बुद्धि अहंकार मेरे बाहर हो जाते है। मेरे स्वरूप के बाहर हो जाते है। अभी क्या स्थिति होती है हमारी सामान्यतः हम अपने आप को मन के द्वारा पहचानते हमारी अपनी आइडेंटिटी न केवल हमारे स्वयं की नज़र में वरन समाज की नज़र में भी हमारे मन और हमारे बुद्धि और हमारी अहंकार की वजह से होती जैसे हम कहते हैं कि मैं इतनी उम्र वाला हूँ तो ये उम्र मेरी शरीर की और मैं अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यानी शरीर से अपने आप को पहचान रहा हूँ इसलिए ये मेरी इतनी उम्र हो गई जब मैं कहता हूँ कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ तो मैं अपने मन बुद्धि से अपने आप को पहचानूँ जब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ फिर मैं अपने आप को मन से पहचानूँ जब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ फिर मैं अपने अहंकार से अपने आप को पहचानूँ यानी मैंने अपनी सारी पहचान इस अंतकरण के अधीन कर दी यही माया है जब हमको अपनी पहचान के लिए किसी और पर आश्रित होना पड़ता है यह हमारी निरपेक्ष पहचान नहीं है हमारी सापेक्षिक पहचान है रिलेटिव आइडेंटिटी वास्तविक पहचान और सापेक्षिक पहचान में मूल फर्क सापेक्षिक पहचान में हमको अपनी पहचान के लिए किसी और आश्रय की जरूरत होती है। अगर मैं कहूं कि मैं बूढ़ा हूं, तो जवान लोगों की तुलना में बूढ़ा हूँ या मैं कहूँ वो लोग बहुत बूढ़े हैं या ना उन लोगों के तुलना में मैं जवान हूँ मैं कहूँ मैं बुद्धिमान हूँ तो कुछ अन्य लोग मूर्ख हैं जिनकी तुलना में मैं बुद्धिमान हूँ मैं कहूँ मैं पैसे वाला हूँ तो कुछ और हैं जो कम पैसे वाले हैं इसलिए मैं पैसे वाला हूँ अगर मैं गरीब हूँ तो कुछ और हैं जो ज़्यादा पैसे वाले हैं इसलिए मैं गरीब मैं मोहन लाल तो निश्चित कुछ और लोग हैं जो मोहन नहीं हैं इसलिए मैं मोहन लाल ना मेरी अपनी पहचान इसमें कोई सी भी निरपेक्ष पहचान नहीं क्योंकि मैं हर पहचान के लिए किसी और पहचान पर कर निर्भर करता हूं मैं सुंदर हूं क्योंकि कुछ लोग कुरूप हैं मेरी तुलना में मैं कुरूप हूं क्योंकि कुछ लोग मुझसे ज्यादा सुंदर है हर पहचान एक सापेक्षिकता लेके है। तो फिर मेरी निरपेक्ष पहचान क्या है जो मैं वास्तव में हूं चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई सुंदर हो चाहे कोई मूर्ख हो चाहे कोई बुद्धिमान हो इन सब से मेरे को लेना देना नहीं मैं वास्तव में क्या हूँ ये एक अहम प्रश्न है जो हमारे दिमाग में अगर जब उतरता है तो इसके उत्तर में हमको अपनी चेतना का बोध होता है अगर मैं कहूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ पैसे वाला हूँ सुंदर हूँ डॉक्टर हूँ हिंदू हूँ ये सारी पहचानें है सापेक्षिक पहचान है और सापेक्षिक पहचान मात्र एक सांसारिक कार्य चलाने के लिए ले उपयुक्त लेकिन फिर मैं वास्तव में क्या हूं वास्तव में क्या मात्र ये जो तुलनात्मक पहचान है क्या यही मेरे अंतिम सत्य है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर कोई अंतिम सत्य है तो वो स्थिर होना चाहिए क्योंकि मैं आज अगर बूढ़ा हूँ तो फिर मैंने बूढ़ा ही पैदा होना चाहिए लेकिन मैं तो बच्चा पैदा हुआ था फिर किशोर हुआ फिर जवान हुआ आज बूढ़ा हुआ इसका मतलब जो बदल रहा है वो निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता मेरा नाम मोहनलाल है लेकिन ये नाम तो अगर कुछ और भी होता तो मैं तो वही होता जो हूँ इसलिए मेरा नाम मेरी उम्र ये मेरी पहचान हो ही नहीं सकती इसलिए मैं वास्तव में जो हूँ उस चीज को समझना है ये धारणा वो बात कहती है कि आपके भीतर जो आपकी रिलेटिव आइडेंटिटी है उसको एब्सोल्यूट आइडेंटिटी में बदल दो जो आपकी सापेक्षिक पहचान है जो दूसरों से तुलना करके आप अपने आप को पहचानते हो उसको बदल दो और वास्तविक तुम कौन हो जानो ये जानकारी आपने आप में आपको बदल दे विकल्पा नाम भावे ना विकल्प रुझ तो भवे अब जब ये जानते हो आप कि मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं ये मेरे बाहर है। शरीर में नहीं हूं शरीर भी मेरे बाहर है मैं इन सबको ऊर्जा देता हूँ चलाता हूँ जब मैं चाहता हूँ ये शरीर चलता है जब मैं चाहता हूँ ये मन सोचता है जब मैं चाहता हूँ ये बुद्धि <Unreal. ục> <ग Richards> चलती है सोचती है काम करती है। जब मैं चाहता हूँ मैं इस शरीर को अपने अनुकूल व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ मैं इसका मालिक बन जाता फिर मैं कौन हूँ मैं इस मन को भी ऊर्जा देता हूँ बुद्धि को भी ऊर्जा देता हूँ मेरे अहंकार को ऊर्जा देता हूँ मैं ही हूँ जो इस शरीर में ठहरा हूँ मैं ही हूँ जो इस शरीर का वास्तविक मालिक मन बुद्धि अहंकार शरीर इन सबका वास्तविक मालिक मैं हूँ जब वो ये जानता है तो उसके विचार उसकी बुद्धि उसका शरीर उसका अहंकार हम जब चाहें इनको ऊर्जा देना बंद कर सकते जैसे पंखा चल रहा है इसको हम यहां से ऊर्जा देना बंद कर देंगे तो पंखा चलना बंद हो जाए इसकी ऊर्जा का मूल स्रोत हमको अगर पकड़ में आ गया कि मन चंचल है पर ये चंचलता की ऊर्जा मिलती कहाँ से इसको चंचल है मतलब ये बहुत कुछ करता रहता है पर ये करने की इसकी ऊर्जा तो मैं ही दे रहा हूँ और फिर मैं इसका गुलाम बन जाता हूँ है न मैं ही इसको तनख्वाह देता हूँ और मैं इसकी गुलामी करता हूँ मतलब ये मेरे अधीन है और मैं इसके अधीन हो जाता हूँ ये मुझे स्वीकार नहीं ये धारणा यही बोलती ये मुझे स्वीकार नहीं मैं मन का अनुचर में हूँ मन का स्वामी हूँ और मन को ऊर्जा देना या न देना मेरा स्वातंत्र है तो जब वह ये जानता है तो वह जब चाहे अपने स्वरूप पर ध्यान करता है कि मैं इस मन बुद्धि अहंकार शरीर इस सब का स्वामी हूं तो तत्ण विचार बंद हो जाता है निर्विचार हो जाता है तत्ण मन शांत हो जाता यह जानकारी है छोटी सी आपको होगी जानकारी से क्या होगा जानकारी से बहुत कुछ होगा अगर ये बात हमारे हृदय में उतर जाती है बात समझ में आ जाती है तो हम सचमुच में मन के स्वामी बन जाते हैं तो। क्योंकि जब हम चाहें उसी क्षण मन शांत हो जाता है क्योंकि हम उसको ऊर्जा देना बंद कर देते तो। हैं क्योंकि इसकी जो चंचलता की ऊर्जा है हमारे अपने चैतन्य से ही आती है हमारा अपना चैतन्य ही है जो मन बुद्धि अहंकार को ऊर्जा देते अगर वो ऊर्जा देना बंद कर दे एनर्जी देना बंद कर दे तो उनका चलनबद्ध हो जाएगा जैसे एक चलचित्र चल रहा है तो उसमें जो ऊर्जा लग रही है, उसके द्वारा वो चल रहा है लेकिन अगर वो ऊर्जा का स्रोत बंद हो जाए तो चलचित्र थम जाएगा क्योंकि वो अपने आप में स्वयं ऊर्जावान नहीं है अब ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि मन स्वयं अपने आप में ऊर्जावान नहीं है इसकी ऊर्जा का स्रोत चैतन्य है और वो चैतन्य वो स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है और वो जो ऊर्जा है उस मन को मिल रही है वो मैं ही तो दे रहा हूं इसलिए मैं जब चाहू अपने आप के स्वरूप में सिमट जाऊं इसलिए इसको अभिनव गुप्त जी स्वात्म संकोच बोलते हैं कि मैं अपने आप में सिमट जाऊं कि मैं ये चैतन्य हूं उस समय मन की इतनी सी भी हिलने की गुंजाइश क्योंकि मन तो ऊर्जा मिलेगी जबी तो हिलेगा एनर्जी का सोर्स बंद हो गया उसके तो हिलना ढुलना बंद उसका इसलिए बड़ी सुंदर व्याख्या है उसकी कि मैं अंतकरण नहीं हूं न तो ये मैं अंतकरण हूं और ना ये अंतकरण मेरे भीतर है ये अंतकरण मेरे बाहर है और मैं इसको चलाता हूं दूसरी है माया विमोहिनी नामकलायाह कलना में स्थितम इत्यादि धर्मम तत्वा नाम ना प्रथक न भवे अब यहाँ पर देखिए माया विमोहिनी विमोहिनी का मतलब होता है जो भ्रम पैदा कर सकती है इल्यूजन पैदा कर नाम नामकलया कलनम स्थितम कलन शब्द का मतलब हमको समझ में आ जाए तो पूरी समझ में आ जाएगी बात कलन का मतलब होता है नापना मेजरमेंट करना या गिनना जैसे रुपये की गिने हमने तो कितने रुपये हैं या लोग गिने कि कितने लोग बैठे हैं या देखा है बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी है ये इसको कलन बोलते हैं तो जो भी नापा जा सके वो सकल है हमारे काश्मीर शिवदर्शन की भाषा में नापी जा सकने वाली हर चीज़ सकल है जो कलना से सहित है कलना से रहित नहीं है कलना के सहित है जो नापी जा सके वो सकल है इसलिए संसार का कितना भी विस्तार हो जाए अंततः तो वो नापा ही जा सकता है इसलिए वो कभी भी निष्कल नहीं हो सकता वो हमेशा सकल है तो माया उस अविनाशी को जो सर्वव्यापी है सनातन है जो कभी नापा नहीं जा सकता जिसका छोर नहीं पाया जा सकता छोर क्या होता है सीमा जैसे यहाँ पर मेरा अधिकारक क्षेत्र है और इसके बाहर ये सीमा आ गई इसके बाहर मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है तो अगर कभी हमको ये लगे कि यहाँ तक शिव का साम्राज्य है और इसके बाहर शिव का साम्राज्य नहीं है तो ऐसी सीमा को अगर हम देख सकें तो वो है नापा जा सकने वाला सकल लेकिन चूंकि हम शिव की बात कर रहे हैं जो निष्कल है क्योंकि समस्त अस्तित्व तो उसके भीतर समाया हुआ है इस बात का बोध हमारी सामान्य बुद्धि में कठिनाई से घुसता है क्योंकि हमको ऐसा लगने लगता है कि शिव कोई एक शरीरधारी है और उनके अंदर संसार समाया है तो फिर उसके शरीर की भी तो सीमा होगी ये हमारा सोचने का गलत तरीका क्यों है क्योंकि हम इसी तरीके से सोचते आए कई जन्मों से इस तरीके से सोचते आए तो हमारा सोचने का तरीका सुधरेगा कैसे ये सुधरेगा तब हम प्रबलता से मोहब्बत से प्यार से हृदय में जब इस भावना को पल्लवित करेंगे इस भावना को पालेंगे पोसेंगे कि ये सब कुछ है इसकी सीमा को पाना संभव नहीं है तब हमको ये बात समझ में आएगी कि माया है जिसने उस निष्कल को सकल बना दिया जो न नापे जा सकने वाले को नापे जा सकने वाला बना दिया उसने एक रूप दे दिया और इसी का नाम है नियति जो पांच कंचुक हैं माया के उसमें एक नाम है नियति नियति यानी लिमिटेशन इन स्पेस यानी एक रूप के अंदर उसको कैद कर दिया जैसे ये बिल्डिंग है तो एक विशेष रूप है इस बिल्डिंग का इसी का नाम हरिहर प्रकाश इस रूप में उसको कैद कर दिया गया एक व्यक्ति है जिसका एक नाम है जो एक उसका शरीर है उसके अंदर एक मन बुद्धि हहंकार नाम का ऑपेरेटिस है उसके अंदर उसको कैद कर दिया गया और उसको एक नाम दे दिया गया वो सकल बन गया है ना? वो एक नापने लायक इंसान बन गया कि इसकी उम्र कितनी है इसकी हाइट कितनी इसका सौंदर्य कितना है इसकी अकल कितनी इसके पैसे कितने हैं इसका प्रभाव कितना है हर चीज़ आप उसकी नाप सकते इसलिए वो शिव को जो निष्कल जिसको आप नापना संभव नहीं अनंत है जो सनातन है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हमारा जन्मदिन मनाते हैं कभी शिव का जन्मदिन मनाया किसी ने क्योंकि वो अजन्मा है शिव का कभी जन्म हुआ ही नहीं तो मृत्यु भी होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जन्म मृत्यु तो उसके उधर के अंदर है उसने जो क्रिएट किया अगर मैंने एक खिलौना बनाया मेरा अधिकार है उसको मैं तोड़ दूँ मेरे मेरी चीज मैंने अपने घर में पानी से बर्फ़ बनाया मेरी मर्जी उसको पिघाल के वापस पानी बना दें ऐसे ही परम इस ब्रह्मांड को बनाते हैं और फिर अपनी इच्छा से उसको वापस अपने आप में समेट लेते फिर से बनाते हैं फिर से समेट लेते हैं ये उनका एक रिक्रिएशन है मनोरंजन है जैसे बच्चा बैठे बैठे कुछ भी खिलौने जमाता रहता है फिर उसको हटा देता हूँ फिर से नए सिर से जमाता है। ये उसका मनोरंजन है तो शिव का भी एक मनोरंजन है इस ब्रह्मांड को बनाता है समझ लेता है चूँकि हम सकल हैं हम समय को नापते भी हैं और समय के अधीन हैं सकल कभी भी समय से परे नहीं हो सकता क्योंकि हम समय के अधीन हम चूँकि जन्में समय में जन्में बड़े हो रहे हैं समय में हो रहे हैं और मरेंगे भी समय में तो समय के अधीन हम समय का उल्लंघन नहीं कर सकते अतिक्रांत नहीं कर सकते समय के। कि हम समय के बाहर चले जाए लेकिन शिव महाकाल है समय उसने जन्म दिया समय की अवधारणा अंतरिक्ष की अवधारणा का आदि स्रोत है समय और अंतरिक्ष शिव से ही निकले और वापस शिव में ही समा जाएंगे तो जिससे निकले जिसमें समाए जाएंगे वो समय के अधीन कैसे हो सकता क्योंकि समय का स्वामी भी तो कोई है ना समय को जिसने बनाया वो समय का स्वामी आप कहें कि मैथमेटिकली बोलें कि विज्ञान क्या बोलता है इसके बारे में विज्ञान अब सहमत है क्यों आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया सिद्ध कर दी इस बात को कि अंतरिक्ष है तो समय है जहां कलना है कैलकुलेशन है वहीं पर समय संभव है जहां पर अन्यथा संभव ही नहीं जहां पर स्पेस है वहां टाइम है टाइम स्पेस के बिगैर रह नहीं सकता, और न टाइम स्पेस टाइम के बगैर रह सकता जहां स्पेस है वहां टाइम है जहां टाइम है वहां वह स्पेस दोनों एक दूसरे के पूरक दोनों एक दूसरे के साथ ही लेकिन शिव में चुकी ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है वो तो स्पेस है ही नहीं उसमें इसलिए वो महाकाल है वो समय के आदि नहीं है कोई भी बिंदु समय और अंतरिक्ष से परे कोई भी बिंदु और परमेश्वर बिंदु स्वरूप और इसीलिए काश्मीर शिव दर्शन शिव को बोलता है शून्य वो शून्य है शून्य का ये मतलब नहीं है अस्तित्वहीन है शून्य का मतलब है वो अस्तित्व के स्वामी है सबसे बड़ा अस्तित्व है तो ये कहता है कि माया विमोहन ही नाम कलाया कलम स्थितम यह माया ही है जो नापने लायक बना देती सबको समय में अंतरिक्ष में और समय अंतरिक्ष दो चीजें हैं नापने में सबसे इंपॉर्टेंट समय से आप उम्र नापते हो अंतरिक्ष से आपका आकार नापते हो इत्यादि धर्मम तत्वान कलय न पृथक भवे अब ये जो दूसरी लाइन है ये क्वांटम विजन जो क्वांटम भौतिकी जो बोलती है वो दृष्टि इस दूसरी लाइन में देगी कि क्वांटम भौतिकी की जो बात बोलती है वो ये कहती है कि ये आप जानकारी ये ज्ञान से अगर आप बोधित हो गए इस जानकारी को अपने आपके हृदय में ंगम कर लिया कौन सी जानकारी जो अभी बताया कि ये गणना कहाँ से आ गई समय अंतरिक्ष स्पेस कहाँ से आ गई क्यों वो महाकाल है क्यों वो इससे अलग है? तो जैसे ही जानकारी आ जाए तो वो अब अपने आप को इस ब्रह्मांड से अलग महसूस नहीं कर सकता वो इसमें समा जाता है मतलब अभी तक क्या था कि ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह महसूस नहीं होता था ये ब्रह्मांड कैसा लगता था अरे मैं तो बुढ़ा हो गया मैं तो गरीब हूं मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड से अलग महसूस कर रहा था क्योंकि मैं अपने आप को उसमें ठीक से अवस्थित नहीं कर पा रहा था सेटल नहीं हो पा रहा था उस ब्रह्मांड में क्यों नहीं सेटल हो पा रहा था क्योंकि मेरी दृष्टि दो चीजें देखती थी हमेशा दो चीजें देख मैं और एक मेरा संसार क्योंकि मैं इस संसार में अभागा हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ या मैं वजनदार हूँ क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल पावर है फाइनेंशियल पावर है इस तरह से मैं अपने आप को इस संसार से अलग समझता था अरे मेरे सामने वो क्या लगते हैं बहुत वजनदार आदमी होंगे क्योंकि मैं अपने आप को उससे अलग समझता लेकिन जब यहाँ पर वो प्र... वो कलयन न पृथक भवे अब वह अपने आप को पृथक समझना बंद कर देता अब वो सेटल हो जाता है वो अपनी परिस्थिति से अवगत हो जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी क्या स्थिति है पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैं अभिन्न रूप से उसका हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मेरे आसपास है मैं ब्रह्मांड के केंद्र में हूं और मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं आप कहोगे कितने स्वामी हो सकते हैं एक स्वामी दो स्वामी तीन स्वामी कितने स्वामी हो सकते हैं जी नहीं एक ही स्वामी है। लेकिन हर कोई अपने आप में भिन्नता की दृष्टि की बात है क्योंकि भाषा तो हमको वही अपनाना पड़ेगी जो हम समझ सकते हैं कि भिन्नता की दृष्टि जब तक हमारे से समाप्त नहीं होती तब तक भाषा है और भाषा है तब तक भिन्नता का कुछ स्वरूप तो स्वीकार करना ही पड़ेगा तो स्वामी कितने हो सकते हैं एक कार में पार्ट्स कितने हो सकते हैं चार टायर हैं तो एक ब्रेक है तो एक एक्सलेटर है एक गियर है एक हॉर्न है एक स्टेरिंग है बहुत कुछ है डिफ्रेंशियल है तो ये सब चीजें क्यों है क्योंकि आप कहोगे इनमें से हर एक चीज स्वामी है पक्का है निकाल के एक टायर के देख लो फिर चला के गाड़ी को स्टीयरिंग अलग कर दो फिर चला के देखो गाड़ी क्योंकि इसमें जो हर पार्ट है उसका अपना एक महत्व कोई भी छोटा नहीं है कोई भी बड़ा नहीं है तो ये बात उसके हृदय में अवस्थित हो जाती है फिट हो जाती है और वो इस संसार में अभिन्नता की दृष्टि का स्वामी हो जाता है कुछ उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो बुरे हैं और मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ और वो अच्छा उसके बनस्बत उसको ये लगता है कि हम सब मिलकर ब्रह्मांड के एक यूनिट हैं और इसी का नाम है क्वांटम विजन यानी इस ब्रह्मांड की एक दृष्टि जिस दृष्टि में हम ये नहीं कहते अरे यार आजकल बड़ा वो चल रहा है इन लोगों ने सब बिगाड़ दिया काम पॉलिटिक्स की बातें सड़क पर खड़े होकर हम करने लग जाते हैं उनने ऐसा कर दिया उनने ऐसा कर दिया जैसे मतलब हम अलग हैं उनने ऐसा कर दिया उनने ऐसा कर दिया और हम तो अलग हैं हम होते थे ऐसा थोड़ी होता है। हम अलग हैं जब ये विजन आती है तो ये आपको द्वेत में ले जाती है और खींच के बहुत दूर ले जाती है द्वैत में जहाँ से लौटना और कठिन होता चला जाता लेकिन जब हम कहते हैं कि सिस्टम अगर खराब है तो हम उतने ही जिम्मेदार जितने को हम अपनी जिम्मेदारी को जब तक स्वयं एडॉक स्वीकार नहीं करते अंतर प्रेरणा से बिना किसी शर्त अपनी जिम्मेदारी जब स्वीकार करते तो उसी को कहते हैं कॉन्शियस लीडर वही वास्तविक नेता है इस संसार कॉन्शियस लीडर है क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार को सही दिशा में ले जा सकता है कई उदाहरण हैं कॉन्शियस लीडर्स कृष्ण आए थे वो कॉन्शियस लीडर थे जीसस क्राइस्ट आए थे वो कॉन्शियस लीडर थे महात्मा गांधी आए थे वो कॉन्शियस लीडर थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिस्टम को दोष नहीं उन्होंने अपने आप को भी दोष दिया और सिस्टम को सुधारने के लिए अपने आप को पहले सुधारा अब आप एक ईट सोचेगी मैं दुबली हूं तो क्या पूरी बिल्डिंग तो मजबूत होना चाहिए हर ईट ऐसा सोच सकती और फिर पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ जाएगी फिर आप कहेंगे क्यों क्यों भाई मैं मेरे सैकड़े से क्या फर्क पड़ता है लेकिन सम्मिलित रूप से तो फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हम बात इकाई की कर रहे हैं पूरी यूनिट है और हर यूनिट के अंदर हर हिस्सा महत्वपूर्ण है जैसे कार के अंदर हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है, है। ये दूसरी वाली जो बहुत वाली जो धारणा है ये क्वांटम विजन है तीसरी है झगित इच्छा समुत्पन्ना अवलोक्य क्षम नय यत एवं समुदूता ततस्तत्र एवं ये कहते हैं कि जहाँ इच्छा उत्पन्न होती है ये योग की एक क्रिया है बहुत अच्छी बहुत साधारण से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण <coughs> जैसे हमारे रोज इच्छा पैदा होती है वही से भी इच्छा पैदा होती है चलो यार वहाँ घूम के आगे चलो कुछ देखें कुछ खा लें चलो उससे मिल जाए कहीं इच्छाएं उत्पन्न होती अगर हम इच्छाओं के गुलाम बने रहते हैं तो जीवन भर इस अंतकरण की गुलामी में निकल और वासनाएं कभी शांत होगी नहीं और जीवन में अंतिम समय में वही वासनाएं आपके पूरे आष्टक को दूर बहा के ले जाएंगी और कहीं जाकर फिर नया जन्म लेगा और फिर उन वासनाओं की पूर्ति के लिए उपक्रम वहीं से शुरू हो जाए जहाँ छोड़ा था मन में था कि अरे यार इतना पैसा करना था इकट्ठा मन में था कि बच्चे की नौकरी नहीं लगी लग जाए मन में था नया मकान एक और बन जाता मन में था कि मैं चारों धाम की यात्रा कर जाता मन में था कि मेरे योग की क्रिया अधिक छुट गई यार ये पूरी हो जाती ये सब कुछ वासना है जब तक ये वासना है व्यर्थ गुजार दिया लेकिन जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो योगी उसको वहीं पर अवशोषित कर लेता एक वहीं अवशोषित हो जाती कैसे इच्छा क्या है इच्छा एक लहर है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर व्यक्ति एक लहर है हर विचार एक लहर है हर क्रिएशन एक लहर है यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड भी एक लहर है और हर लहर की एक जिंदगी होती है चाय के कप में भी लहर उठती है उसकी जिंदगी बहुत कम होती है। नहाने के बर्तन में भी एक लहर उठती है उसकी ज़िंदगी चाय की लहर से कुछ ज़्यादा होती नाले में भी लहर उठती नर्मदा जी में भी लहर उठती समुद्र में भी लहर उठती तो हर विशाल लहर की ज़िंदगी एक छोटी लहर की तुलना में कुछ ज़्यादा होती है समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती कहीं कई मीटर ऊपर तक जाती और बड़ी दूर तक लहर चली जाती लेकिन एक बात सोचें हम अंतर चिंतन करें कि क्या लहर का अपना कोई अस्तित्व है समुद्र से अलग कर दें लहर को थोड़ी देर के लिए माने कि चलो समुद्र को छोड़ो हमको तो लहर की बात करें क्या आप लहर की बात भी कर सकते हो बिना समुद्र के बिना जल के या बिना तरल पदार्थ के लहर का क्या मायना जहां ल, तरल पदार्थ है वहां लहर है तरल पदार्थ बिना लहर के रह सकता है लेकिन लहर बिना तरल पदार्थ के आधार के नहीं रह सकती चेतना रह सकती बिना विचार के लेकिन विचार बिना चेतना के नहीं रह सकते क्योंकि ये समस्त विचार उस चेतना में लहर हैं, चेतना में उठने वाली लहरें हैं तो चेतना मैं हूं मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य है तो मैं उन लहरों को उठने से रोक सकता हूं समुद्रों में चाहू नीले उठे में लहर तो मैं अपनी लहरों को रोक सकता ये समुद्र जो हमको दिखाई देता है बम्बई के तट पे वो नहीं रोक सकता अपने लहरों को क्योंकि वो जड़ है लेकिन समुद्र तो मात्र तुलना करने के लिए हम समझने के लिए बोल रहे हैं मैं तो वो समुद्र हूँ जो विमर्श कर सकता हूँ और समस्त स्वतंत्र का स्वामी हूं में वो समस्त एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी उस सब एनर्जी का स्वामी तो फिर मैं उन लहरों को रोक क्यों नहीं सकता तो वही कहता है वो जगित इच्छा समुत्पन्ना अवलोक्य क्षम न जैसे ही इच्छा उठती उसको मैं देखता हूँ और उसको कहता हूँ हो मैं अपने स्वरूप का जैसे ही चिंतन करता हूँ कि मैं चैतन्य का महार्ण हूँ उस चैतन्य का सागर हूँ और मुझ में जो लहर उठती है वो मेरी अनुगामी नहीं मैं उन लहरों को बिगर रह सकता हूँ शांत रह सकता हूँ तो फिर वो इच्छा वहीं पर अवशोषित हो जाती है जहाँ से उठी हम उस इच्छा को देखते हैं जैसे अभी इच्छा हुई तो चलो वहाँ चलें हम उस इच्छा को वहीं का वहीं अवशोषित कर सकते हैं अब जब ये प्रयास करते चलेंगे तो हमको अपने मन पर पूर्णतः अधिकार प्राप्त हो जाएगा हम उस मन के गुलाम में रह जाएंगे बल्कि उस मन के स्वामी रह जाएंगे यहाँ से वहाँ तक ढेर सारे ईशी मुनि संत सब कहते हैं मन पर ही काबू करना सबसे कठिन और यह हमको मन पर काबू करने के नितने गुर बता रहे विज्ञान भहरो न केवल गुर बता रहा है बल्कि वो बता रहा है कि आप सक्षम हो क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही मन इतना चंचल है आपकी मर्जी से ही मन इतना चंचल है आप चाहो कि इस मन को चंचलता को लगाम लगा सकते हो क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही दौड़ रहा है अगर आपके दिए पैसे से आपका सेवक आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो आप उसको रोक सकते उसको पैसा देना बरकर उस पैसे का वो दुरुपयोग कर रहा है आपके खिलाफ आपका मन आपके खिलाफ काम करता है ऊर्जा आपसे लेता है और काम आपके खिलाफ करता है आपको तो संसार में भगाता आपको अध्यात्म से दूर रहता आपको अपने उद्देश्य से भटकाता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन के स्वामी हैं उस मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो जहां एक इच्छा उठी उस इच्छा को वहीं पर अवशोषित किया जा सकता यद एव समुद्भूता ततस्तव लिए थे जहाँ से उठी थी वहीं पर अवशेषित हो जाए येते मैंने विलीन हो जाते उसमें लीन हो जाते और ततस्तव जहाँ थी वहीं और जब थी उसी समय वहीं पर विलीन हो जाते यदा ममेच्छा नोत्पन्न ज्ञानम वाकस तदात्म तत्व तो अहम तथा भूतस तलिनस तन्मना भवे अब यहां पर एक धारणा है कि मैं अपने आप को कैसे पहचानूं आत्मा बहुत कैसे हूं तो मैं अगर गहरे से सोचूं कि जब मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा हूं जब मैं कोई विचार नहीं कर रहा हूं जब मैं कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर रहा हूं फिर मैं क्या हूं क्या मैं अपने आप को मात्र इन चीजों से पहचानता हूं यहां फिर वही बात है सापेक्षिक पहचान मेरी पहचान क्रिया से है मैं जी रहा हूं मैं सांस ले रहा हूं मैं भोजन कर रहा हूं मैं ये डॉक्टरी का व्यवसाय कर रहा हूं मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ इस तरह से उन क्रियाओं के द्वारा मैं अपने आप को पहचानता हूँ लेकिन अगर मुझमें ये मान लो कोई क्रिया न हो मैं कोई ज्ञान अर्जन नाक से कान से आंख से सब को बंद कर दूं, तो उस समय मेरी वास्तविकता क्या रहेगी तब मैं कैसा रहूंगा तब मेरी वास्तविक पहचान कैसे रहेगी जब कोई ज्ञान की क्रिया न हो सोचने की क्रिया न हो उस समय मेरी स्थिति क्या होगी तत्व तो, तो हम तथाभूतस तल्लीनस तन्मना आप जब ये चिंतन करेंगे कि जब मैं कोई क्रिया में शामिल नहीं हूँ क्योंकि क्रिया में शामिल होता है अंतकरण मैं कोई क्रिया में शामिल नहीं होता मैं बैठा हूँ मेरे को अभी कोई क्रिया में शामिल नहीं होना तो तत्व तो, तत्व तो अहम तथाभूत तलिनस तन्मना भव्य आप इस बात में जैसे ही मैं तल्लीन होता हूँ कि मैं इस क्रिया से दूर विचार से दूर कोई ज्ञान आ रहा है मैं उससे दूर हूँ मैं क्या हूँ तत्व हूँ तत्व का मतलब होता है शिव तब मैं शिव हूँ कि उस समय मुझे बोध होगा कि मैं सार हूँ एक्स्ट्रैक्ट रियलिटी एब्सट्रैक्ट रियलिटी मैं अंतिम सत्य हूँ जिसका और सार निकालना संभव नहीं अंतिम सत्य जिसको बोलते हैं कि परम सत्य एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ जहाँ उस सत्य को खोजते चले जाए खोजते चले जाए खोजते चले जाएँ पूरी प्रतिबद्धता से कि मेरे को रास्ते में कहीं नहीं रुकना जब तक कि सत्य अपने आप को उजागर नहीं कर दे यही आध्यात्म की विधि है कि हम अनुसंधान करते चले जाए जब तक कि सत्य अपने आप को उद्घाटित न कर दें हम अधूरा अनुसंधान करते हैं अधूरा अनुसंधान कैसे करते हैं कभी हम सोचते हैं कि कृष्ण का रूप परम सत्य है कभी हम सोचते हैं शिव का रूप परम सत्य है कभी हम सोचते हैं कि भगवान आसमान में बैठे हैं वही परम सत्य है क्यों हर परम सत्य की अपनी एक धारणाए हमारी और हर धर्म का अलग अलग व्यक्ति उसकी धारणाएं अलग अलग तो परम सत्य 10-20 रूप तो ले नहीं सकता एक बात दूसरी बात तो रूप ही नहीं ले सकता क्योंकि जहां रूप लेगा तो वो सकल हो जाएगा लेकिन वो तो कलना से परे किसी भी कैलकुलेशन से परे तो फिर जब वो कैलकुलेशन से परे है कोई रूप है ही नहीं उसका तो फिर कौन सा धर्म क्लेम कर सकता है कि वो मेरे हैं वो किसी सीमा में कैसे बन सकता है हर धर्म की एक सीमा है वो तो बताया कि ये मेरा धर्म है और बाकी सब विधर्मी ये मैं मुस्लिम हूँ बाकी सब गैर मुस्लिम मैं हिंदू हूँ बाकी सब गैर हिंदू तो मेरे धर्म की अपनी एक मैंने सीमा बना ली तो उस सीमा में परमेश्वर को कैसे बांधोगे अगर वो सकल होता तो, तो बांध लेते पर वो तो निष्कल है उस सीमा में बांधना संभव ही नहीं उस सीमा में हम तब बांध सकते जब उसको नाप होती कि भैया शिव को बांधना है तो इतनी बड़ी साकल लगेगी कि इतने बड़े हैं वो लेकिन वो तो दुनिया के हर साकल शिवजी से बनी है दुनिया का हर बंधन शिव है तो अभी हमने आज जो पढ़ा था उसमें तंत्रालोक में कि जब बंधन का अस्तित्व ही नहीं है तो कैसे मुक्ति बंधन का भी अस्तित्व कैसे है कितनी बड़ी साखल लाओगे तो शिव से बनी हुई है तो फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर मुक्ति किस मुक्ति की बात कर रहे हैं मात्र हम वो बोध हो तो हम मुक्त हैं कोई बंधन नहीं हम पर तो ये बताता है कि जब हम शुद्ध रूप से ये जानते हैं कि मैं तत्वस्वरूप तो हूँ तो हम ऊपर क्योंकि फिर हम मन बुद्धि अहंकार शरीर हमारा प्रभाव रुपये पैसे आर्थिक सामाजिक ताकत इन सब के गुलाम नहीं बने थे जो कहता है कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ सचमुच मैं वो अर्थ का गुलाम है जो कहता है मैं राजनीतिक रूप से सक्षम हूँ दुर्भाग्य से वो राजनीति का गुलाम है सत्य यही है कि जो जिस चीज़ में अपना अहंकार जताता है वो उसी चीज़ का गुलाम हो जाता है सचमुच वो चाहता है या मानता है अपने आप को गलत तरीके से जानता है कि मैं इसका स्वामी हूँ मैं राजनीति का स्वामी हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ सचमुच वो राजनीति का गुलाम है राजनीति का स्वामी नहीं है कोई जो बहुत धन की बात करता है वो अस्तित्व धन का गुलाम है क्योंकि उस धन के बगैर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं उसने अपने अस्तित्व को उस धन से पहचाना है जैसे वो धन अगर चला गया राजनीति की कुर्सी चली गई तो फिर वो तुम्हारा अस्तित्व डोल जाएगा अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसलिए हम उस अस्तित्व के गुलाम हो जाते हैं जिसको हम अपने स्वरूप के रूप में पहचानते हैं वास्तव में हम जब अपने आप को उस परचे से अलग कर लेते हैं तो हम बादशाह हो जाते हैं कि हमारी वो कुर्सी है ही नहीं कौन सा हटाओगे तुम तो। वो है ही नहीं हमारे पास जो सांसारिक जिसको तुम कौन सा छीन के ले जाओगे इसलिए इसी को बोलते हैं परमार्थ जो अल्टीमेट प्रॉपर्टी उसी को परम यानी अल्टीमेट अर्थ है न धन जो परम धन है जो अल्टीमेट प्रॉपर्टी है वही परमार्थ है। और वो तत्व तो तत्व हम, ये मुझे बोध हो जाता है जैसे ही मैं लीन होता हूँ मुझे इस बात का बोध हो जाता है कि वही तत्व हूँ मैं और मेरी आइडेंटिटी जब हो जाती तत्वों की तो सौभाग्य से ऐसा हो जाता हूँ कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरी टोपी है ही नहीं तो उतारोगे क्या मेरी नाक ही नहीं है तो काटोगे कैसे मेरी इज्जत ही नहीं है तो कम कैसे करोगे मेरे पास कोई पावर ही नहीं तो कम कैसे हो क्योंकि मेरे पास तो समस्त पावर है दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत है और यही बोलते हैं कि प्रेम में हारने का हारने वाले को मेडल मिलता है गोल्ड मिडलिस्ट वो है जो प्रेम में हारता है और विनर्स आर लूजर्स जो उसमें जीत जाते हैं कि मैंने चुनाव जीत लिया मैंने पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया मैंने फाइनेंशियल पावर गेन कर लिया मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया वो लोग इसके गुलाम हो जाते हैं और वो इस आध्यात्म के वास्तविक है परमार्थ में परमार्थ को खो देते उसके गुलाम हो जाते हैं और वास्तव में अपने आप को एक ऐसी अंधेरी गली में ला खड़ा कर देते जहाँ और कुछ तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में पर्याप्त है आज के लिए क्योंकि हम आजकल कर अपना कार्यक्रम 45 मिनट का कर दिया है अब अगले कुछ समय अब हम एक विधि पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे ताकि हम है न